संभीदनु संभीदनु के पंग ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है यशपाल की कहानी करवा का व्रत कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से दो तीन बरस बड़ा ही था परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं और फिर वही परामर्श उसे दिए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं हेमराज को कन्हैया लाल समझदार मानता था हेमराज ने समझाया बहू को प्यार तो करना ही चाहिए पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना ठीक भी नहीं है औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है उसकी जरूरतें पूरी करो पर रखो अपने काबू में मारपीट बुरी बात है पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे डर उसे जरूर रहना चाहिए मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो जरूर दे तीन बात उसकी मानो तो एक में ना भी कर दो यह ना समझ ले कि जो चाहे करा सकती है उसे, उसे तुम्हारी, तुम्हारी खुशी नाराजगी की परवाह रहे हमारे साहब जैसा हाल ना हो जाए मैं तो, तो देखकर देख हैरान हो गया।, गया एम्पोरियम से, से कुछ चीजें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए बीवी ने कह दिया कालीन इस महीने मत लो अगले महीने सही तो भीगी बिल्ली बने बोल दिया अच्छा मर्द को रुपया पैसा तो अपने पास में रखना चाहिए मालिक तो मर्द है कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई कराने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए अधिक छुट्टी नहीं थी इसलिए गौने की बात फिर पर ही टल गई थी एक तरह से अच्छा ही हुआ हेमराज ने कन्हैया को लिखा पढ़ा दिया कि पहले तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते या बहुत खुशामद करने लगो अपनी मर्जी रखना समझे औरत और बिल्ली की जात एक होती है पहले दिन के व्यवहार का असर सदा उस पर पड़ा रहता है तभी तो कहते हैं कि गुरबारा बररोजे अव्वल कुश्त बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दे तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती तुम कहते हो पढ़ी लिखी है तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए पढ़ी लिखी यूँ भी मिजाज दिखाती है निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली थी सोचा मुझे बाजार होटल में खाना पड़े या खुद चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का क्या लाभ इसलिए वह लाजू को दिल्ली ले आया था दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी थी सो सवा साल से मजे में चल रहा था लाजवंती अलीगढ़ में आठवीं जमात तक पढ़ी थी बहुत सी चीजों के शौक थे कई ऐसी चीजों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्या बहुओं को करते देख मन मारकर रह जाना पड़ता था उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे सोचती थी ब्याह के बाद ही सही उन चीजों के लिए कन्हैया से कहती लाजू की कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता पर इस ख्याल से कि वह बहुत सरकश न हो जाए दो बात मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता लाजू मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी आखिर तो मनाएंगे ही पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता एक आध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया मनाती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कटकर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती फिर उसने सोच लिया चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ती कन्हैया का हाथ पहली दो बार तो क्रोध की बेबसी में ही चला था जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते दे थे जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीद पे चले जाते थे इस नशे की कोई सीमा नहीं यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल ही जाते मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती घर का सब काम करती बुलाने पर उत्तर भी देती इच्छा न होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध न करती पर मन ही मन सोचती रहती इससे तो अच्छा है मर जाओ और फिर समय पीड़ा को कम कर देता जीवन था तो हसने और खुश होने की इच्छा भी फूट ही पड़ती और लाजू हसने लगती सोच लिया था मेरा पति है जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है जैसा यह चाहता है वैसे ही मैं चल लाजू के सब तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता कुर के अंत में पड़ोस की स्त्रियाँ करवा चौथ के व्रत की बात, की बात करने लगी लगी एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया पहले बरस लाजू का भाई आकर करवा दे गया था इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी जिनके मायके शहर से दूर थे उनके यहाँ मायके से रुपए आ गए थे कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते से ही मंगाता था दफ्तर से आकर उसने बताया तुम्हारे भाई ने करवे के दो रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से लाजो को संतोष हो गया सोचा भैया इतनी दूर कैसे आता कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड़ के स्वर में याद दिलाया हमारे लिए सरखी में क्या क्या लाओगे और लाजू ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीजें याद दिला दिया लाजो पड़ोस में कह आया कि उसने भी सर्गी का सामान मंगाया है करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती जन्म जन्म यही पति मिले इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियाँ भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं करती थी अवसर की बार उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू में आ गया कि सवा तीन रुपए खर्च हो गए वह लाजू का बताया सर्दी का सामान घर नहीं ला सका कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजू का मन बुझ गया उसने गम खाना सीखकर कर रुठना छोड़ दिया था परंतु उस सांझ मुंह लटक ही गया आंसू पोछ लिए और, और बिना, बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है।, है बोल नहीं रही है तो अपनी तो भूल कबूल कर उसे, उसे मनाने या, या कोई और प्रबंध, प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसने उसे डांट दिया लाजो का मन और भी बिंद गया कुछ ऐसा ख्याल आने लगा इन्हीं इन्ही के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसा रुखाई दिखा रहे हैं मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो और सुहाही नहीं रही हूँ अपनी उपेक्षा और निरादर से रोना भी आ गया कुछ खाते न बना ऐसे ही सो गई लड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाज आने लगी लाजू को याद आया शांति बता रही थी कि उसके बाबा सरघी के लिए फेनिया लाए हैं तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं लाजू ने सोचा उन मर्दों को ख्याल है कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही है इन्हें तो जरा भी ख्याल नहीं है लाजों का मन इतना खिन्न हो गया कि सर्दी में उसने कुछ भी न खाया न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे रखती सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेसी दासी की कथा सुनने और व्रत के दूसरे उपचार निभाए खाना बनाकर कर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के समय खिला दिया कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजू जो सुजाए है उसने फिर डांटा मालूम होता है कि दो चार खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी लाजू को और भी रुलाया गया। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही क्या जुल्म है इन्ही के लिए व्रत कर रही हुई और इन्हें गुस्सा ही आ रहा है जन्म जनम ये ही मिले इसलिए मैं भूखी मर रही हूँ बड़ा सुख मिल रहा है ना? अगले जन्म में और बड़ा सुख देंगे यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही है लाजो पिछली रात भूखी थी बल्कि पिछली दोपहर के पहले का ही खाया हुआ था भूख के मारे उड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दयी व्यवहार जन्म जन्म-जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा सोचकर लाजू का मन डूबने लगा सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी। तो झिझक गई। करवे के दिन बांध पर नहीं लेटा या बैठा जाता दीवार के सहारे फर्श पर ही लेटी रही लाजू को पड़ोसियों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थीं। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थीं। आज करवी के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने पिरोने बुनने का काम नहीं किया जा सकता था करवी के दिन सुई सलाई चरखा छुआ भी नहीं जाता काम से छुट्टी थी और विनोद के लिए ताश या जूह की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था वे लाजू को भी उसी के लिए बुलाने आई थी सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजू जा नहीं सकी सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी ये सब तो सुबह सरघी खाए हुए है जान तो मेरी निकल रही है फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ही यही पति अगले जन्म में मिले लाजो की कल्पना बावली हो उठी। वह सोचने लगी मैं मर जाऊँ तो इनका क्या है और ब्याह कर लेंगे जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा हम सौते बनेंगी सौत का ख्याल उसे और भी लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया नहीं पहले मुझसे होगा। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा भूख अलग व्याकुल किए हुए थी। उसने सोचा क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं? भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने का मन नहीं हो रहा था परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा वह उठ खड़ी हुई कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची दो रोटियां कठोर दान में पड़ी थी लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर एक रोटी रूखी ही खा ली और एक गिलास पानी पीकर फिर लेट गई मन बहुत खिन्न था कभी सोचती ठीक ही तो किया अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं ऐसे पड़े पड़े ही झपकी आ गया कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजू ने देखा रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था समझ गई दफ्तर से लौटे हैं उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी तरफ देखा अभी तक पारा नहीं उतरा मालूम होता है कि झाड़े बिना नहीं उतरेगा लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गयी कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा पड़ा ये अकड़ है आज तुझे तो ठीक कर ही दी उसने कहा और लाजू को बांह से पकड़ खींचकर गिराते हुए दो थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ पड़ोट चढ़ दिए और हाँफते हुए लाद उठा कर कहा और मिजाज दिखा खड़ी होती थी लाजू का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था खींची जाने आरोप भी फर्श ऐसी उठी नहीं और मार खाने, खाने के लिए तैयार हुई उसने चिल्ला कर कहा मार ले मार ले, ले, ले। जान से मार, मार डाल पीछा छूटे आज, आज ही तो मारेगा, आँ, आँ, मारेगा। मैंने, मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म तक मार खाऊंगी मार, मार मार ही डाल आज मुझे कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा पाँव अधर में ही रुक गया लाजू का हाथ उसके हाथ ऐसी छूट गया वह स्तब्ध रह गया मुँह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसके गुर्राहट से जाना कि वह शेर था लाजू को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था कुछ क्षण वह हांफता हुआ खड़ा सोचता रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया लाजू फर्श का रो रही थी उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को नहीं हो रहा था वह उठा और उठकर बाहर चला गया फर्श पर पड़ी फूट-फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था बड़े बेमन से उसने खाना बनाया बना चुकी तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था जो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़का फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी क्या मुसीबत है जिंदगी यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी मैंने क्या किया था जो मारने लगे किवाड़ो के खुलने का शब्द सुनाई दिया वह उठने के लिए आंसू से भीगे चेहरे को आंचल से पूछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नजर उसकी ओर डाली उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया कन्हैया लाल का ऐसे चुप बैठना नई बात थी, थी। पर लाजू गुस्से में कुछ न बोल रसोई में चली गई। आसन डाल थाली कटोरी रख खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी जब पाँच मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसे पुकार नहीं पड़ा खाना परस दिया है कन्हैया लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आया अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजू ही उठकर पानी देती थी कन्हैया लाल दो ही रोटी खाकर उठ गया लाजू और देने लगी तो उसने कह दिया और नहीं चाहिए कन्हैया लाल खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए न कहकर नल की ओर चला गया लाजू मन मारकर स्वयं खाने बैठी, तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक दो बार पड़ गया था बड़ी लज्जा अनुभव हुई हाय, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं यह तो जरा कम ज्यादा हो जाने आरोप डांट देते थे लाजू से दुख में खाया नहीं गया यू ही खुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे चौका फिर समेट देगी देखा तो कन्हैया लाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था लाजो ने शर्मा कर कहा मैं आ गई रहने दो तो किए देती और पति के हाथ ऐसी दरी चादर पकड़ ली लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा फिर लाजो को संबोधित किया तुमने कुछ खाया नहीं कद्दू में नमक ज्यादा हो गया है सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई थी जरूरत भी नहीं समझी थी लाजू को उसने चीज समझा था आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी इंसान हो। उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था उसी रात से कन्हैया लाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो बात क्या बल्कि एक झिझक थी हर बार में जैसे लाजू की किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता लाजू को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौकी के समीप जाने नहीं दिया बर्तन भी खुद साफ कर लिए कई दिन तो लाजू को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा जहाँ तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया लाजू खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता तुम सब बना लो फिर एक साथ बैठकर खाएंगे कन्हैया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता तो अकेला मन ही मन पढ़ा करता था अब, अब लाजू को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता यहाँ भी पूछ लेता तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है साल बीतते मालूम न हुआ फिर करवा चौथ का व्रत आ गया जाने क्यों लाजू के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा था करवा चौथ के पहले दिन कन्हैया लाल दफ्तर जा रहा था लाजू ने खिन्नता और लज्जा ऐसी कहा भैया करवा भेजना शायद भूल गए कन्हैया लाल ने सांना के स्वर में कहा तू क्या हुआ उन्होंने जरूर भेजा होगा डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है शायद आज आ जाए या और दो दिन बाद आए डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के पंद्रह पंद्रह दिन लगा देते हैं तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना तबीयत खराब हो जाती है यो कुछ मंगाना ही है तो बता दो लेते आएंगे पर व्रत उपवास से क्या होता है सब ढकोसले हैं वाह ये कैसे हो सकता है हम तो जरूर व्रत रखेंगे भैया ने करवा नहीं भेजा न सही बात तो व्रत की है करवे की थोड़ी ही है लाजू ने बेपरवाही से कहा संध्या समय कन्हैया लाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी गांड लाजू को थमा बोला लो, फेनी तो मैं ले आया हुआ पर व्रत-व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना लाजू ने मुस्कुराकर कर रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया अगले दिन लाजू ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई से पुकारा आओ खाना परस दिया है कन्हैया ने आकर देखा खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था और तुम? तुम? उसने लालजू की ओर देखा वाह मेरा तो व्रत है सुबह सर्गी भी खाली। तुम अभी सो ही रहे थे लाजो ने मुस्कुरा प्यार से बताया ये बात तो हमारा भी व्रत रहा आसन से उठते हुए कन्हैया लाल ने कहा लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया क्या पागल हो कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत करते हैं तुमने सर्गी कहाँ खाई है नहीं नहीं नहीं कैसे हो सकता है कन्हैया लाल नहीं माना तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है या तुम भी व्रत ना करो लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के उपास दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था अभी आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी करवा का व्रत वाचक स्वर भारती परिमल